देवी भागवत प्रथम स्कंध भगवान विष्णु बोले देवी कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे वह परम रहस्य भरी वाणी किनके मुख से निकली है वरानने तुम उसे बताने की कृपा करो सुंदरी मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन का स्मरण होता रहता है वैसे ही यह बात मुझे बारमबार याद आ रही है द्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी का मुख खिल उठा वे हंसकर अत्यंत प्रीतपूर्वक कहने लगी महालक्ष्मी बोली विष्णु कहती हूँ सुनो मैं सद्गुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ यह मेरा परिचय है क्या तुम निर्गुणा शक्ति को नहीं जानते उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है महाभारत तुम जान लो उन्हें निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से परिपूर्ण है शत्रुओं का समन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु ने उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूं, जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया महाविद्या के मुख से व्यक्त हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं निश्चय ही वे भगवती तुम पर बहुत प्रेम रखती हैं तभी तो तुम्हारे सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया व्यास जी कहते हैं भगवती महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभिकमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे तब श्रीहरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटप नामक दैत्यों को मारा फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए उन्हें जप करते देखकर कर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा जगदीश्वर आप सभी देवताओं के आराध्य हैं कमल फिर आप किसका जप कर रहे हैं आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है भगवान विष्णु बोले महाभाग क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति तुम में और मुझ में विराजमान है उसे कल्याण स्वरूप आ आद्या शक्ति समझो जिनके आधार पर इस अगाश जल में सारा जगत स्थित है जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती है तथा जिनसे यह अखिल विश्व उत्पन्न हुए हैं सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हैं वर देना उनका स्वभाव ही है वे परम विद्या स्वरूपनी सनातनी देवी हैं विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है शासकों पर भी शासन स्थापित करने वाली उन्हीं भगवती की प्रेरणा से प्राणी इस जगत जाल में जकड़ा रहता है शुद्ध स्वरूप ब्रह्मन् उन्हीं भगवती की चित्त शक्ति से मैं तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं ऐसा जानो इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए उन देवी ने जो आधे श्लोक में कहा है वही द्वापर के आरंभ में विशद व्याख्या होने पर देवी भागवत नाम से प्रसिद्ध होगा